छांदोग्योपनिषद शांक भाष्य अध्याय छय तृतीय खंड सृष्टि काक्रम तल्वेश भूताबीजाजीवजीज उन इन पक्षी आदि प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं अंडज जीवज और उद्भिद पक्षादीनाम भूतानाम तीवावीष्टा खल्वेशा पक्षादीना भूताना प्रत्यक्ष निर्देशा तो तेज प्रभृती त्रिवत्तक वक्षमाण्वादतिक प्रत्यक्ष निर्देशानुपत्ति देवताशब्द प्रयोगाच तेज प्रभृतिमास देवता हैस्म तल्वेशा भूता नाम, पक्षी पशुस्थावरादीना तीर्ण नातिरिकता कारणानि भवन्ति जीवों द्वारा आविष्ट उन इन पक्षी आदि प्राणियों के यहाँ एसा ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होने के कारण इन पक्षी आदि भूतों के ऐसा अर्थ करना चाहिए उन तेज प्रभृति भूतों के ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं क्योंकि आगे त्रिवितकरण का वर्णन किया जाने वाला है और त्रिवृत्करण के हुए बिना ही प्रत्यक्ष निर्देश बन नहीं सकता इसके सिवा तेजह प्रवृत्ति के लिए इमाह तीसरो देवता है। इस प्रकार देवता शब्द का प्रयोग होने से भी यहाँ भूत शब्द से पक्षी आदि ही विवक्षित है अतः उन इन पक्षी पशु एवं सावर आदि प्रसिद्ध भूतों के तीन ही बीज हैं इससे अधिक बीज कारण नहीं है क्यों तेच्य आंडजाजा अंडज अंडज में पक्षादी पक्षीसर्पादिभ्यो पक्षीसर्पाद जायम दृश्य तेन पक्षीपक्षीण बीज सर्प सर्पाण तथान्य दीया सो बतलाये जाते हैं अंडज ड से उत्पन्न हुए को अंडज कहते हैं अंडज ही अंडज है अर्थात पक्षी आदि क्योंकि पक्षी एवं सर्पादि से पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे गए हैं अतः पक्षियों के बीज पक्षी है और सर्पों के सर्प इस प्रकार अंडे से उत्पन्न हुए अन्य जीव भी अपनी अपनी जाति के बीज हैं ऐसा इसका तात्पर्य है नानमंडा जात मंडज मुच्यते तो बीज मित युक्त कथम अंडज मुच्यते अंड अंडे से उत्पन्न हुए को अंडज कहते हैं इसलिए अंडा ही बीज है ऐसा कहना उचित है फिर अंडज को बीज क्यों कहा जाता है सत्यमें स्या यदि तद दीक्षा तंत्रा श्रुति स्यात स्वतंत्रा तो श्रुति यत आहा अंडजाद्यव बीज नाडादि दृश्यते चांडजाद्यदभावे संतत्य भावो नाडाद्य भावे अतों बीजान जादी नाम समाधान यदि श्रुति तुम्हारी इच्छा के अधीन होती तो सचमुच ऐसा ही होता किंतु श्रुति स्वतंत्र है क्योंकि उसने अंडज आदि को बीज बतलाया है अंडे आदि को नहीं बतलाया यही बात देखी भी जाती है कि अंडज आदि का अभाव होने पर ही उस जाति की संतति का अभाव होता है अंडे आदि का अभाव होने पर नहीं अतः अंडजादि के बीच अंडजादि ही है तथा जीवात जातम जीवजम झरायु जमित्येत पुरुषम अपस्वादी उद्भिज मुद्दीन तीत्योदीत सवरम ततो जात मुद्भ धान वो तथाभिज स्थावरबीज स्थावरा बीजम्तर्थ स्वेदकोरजोर यथाशंभ मंत एव च उदाहरण तृणे प्रकार यदि श्रुति तुम्हारी इच्छा के अधीन होती तो सचमुच ऐसा ही होता किंतु श्रुति स्वतंत्र है क्योंकि उसने अंडज आदि को बीज बतलाया है इसी प्रकार जीव से सम उत्पन्न हुआ जीवज यानी जलायु पुरुष एवं पशु आदि तथा उद्भिज जो पृथ्वी को ऊपर की ओर भेदन करता है उसे उद्भिद यानी स्थावर कहते हैं उससे उत्पन्न हुए का नाम उद्भिद है अथवा धान बीज उद्भिद है उससे उत्पन्न हुआ उद्भिज स्थावर बीज अर्थात स्थावरों का बीज है स्वेदज और संसोजक उषमा से उत्पन्न होने वाले जीवों का यथासंभव अंडज और उद्भिजों में ही अंतर्भाव होगा क्योंकि ऐसा मानने पर ही तीन ही बीज हैं यह निश्चय उत्पन्न हो सकता है सेयम देवत क्षत हंता हमारो हम देवता अन जीवेनात्मना प्रवेश्य नाम रूपे व्याकवाणी थी उसमक देवता ने ईक्षण किया न इस जीवात्म रूप से इस इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं। करूँ सेकृता सदाख्या तेजो बन्नोन तो क्षते पूर्वम बहु बहुश्यामीति तदेव बहुभव प्रयोजन नद्यापित इच्छा पुनः कृतवती बहुभवनमेव प्रयोजन कृत्यम् उस इस सत्लाम का तेज जल और अन्न के यो निभूत उपरयुक्त देवता ने जैसा कि पहले इक्षण किया था कि मैं बहुत हो जाऊं उसी प्रकार इक्षण किया वह बहुत होना रूप प्रयोजन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था इसलिए बहुत होना रूप प्रयोजन को ही मन में रखकर उसने फिर ईक्षण किया कथम हंतेमिमां योक्ता तेज आद्यास देवता अलन जीवे नेति स्वबुद्धिस्तम पूर्व सृष्टि अनुभूत प्राणाधारण मात्म एवं स्मरतन जीवेनात्मने प्राण धारण धारणकर्ताने वचना स्वात्म व्यति चैतन्य स्वरूपत विशिषे नैतु्रवेश तेजो बनभूतम लब्ध लब्धविशेषेण विज्ञा सती नाम चूपचना व्याकरणवाणी विस्फ़ष्ट माकार वाण्यसौ नाम इद रूप इति व्याजा मृत्यर्थ किस प्रकार ई क्षण किया अब मैं इन उपरयुक्त तेज आदि तीन देवताओं भी इस जीव रूप से ऐसा कहकर श्रुति पूर्व सृष्टि में अनुभूत प्राणधारी आत्मा का स्मरण करती हुई ही कहती है कि इस जीवात्मा रूप से प्राण धारण करने वाले आत्मा के द्वारा इस कथन से श्रुति यह दिखलाती है कि अपने आत्मा से अभिन्न अर्थात चैतन्य स्वरूप दया आत्मा से अविशिष्ट जीव रूप से अनुप्रवेश कर अर्थात तेज अप और अन्य इन भूत मात्राओं के संसर्ग से जिसने विशेष विज्ञान प्राप्त किया है ऐसा होकर मैं नाम रूप नाम और रूपों का व्याकरण व्यक्तिकरण करूं अर्थात यह इस नाम वाला है और इस रूप का है ऐसा अभिव्यक्तर करूँ ननु न युक्त मिदम संसारिण्याजा देवताया बुद्धिपूर्वकमेक शतसहस नर्थश्रम देहमुप्रवेश दुखमु अनु संकल्पन अनुप्रवेश्च स्वातंत्रे सति किंतु स्वतंत्रता रहते हुए भी असंसारी सर्वज्ञ देवता का बुद्धि पूर्वक ऐसा संकल्प करना कि सैकड़ों हजारों अनर्थों के आश्रयभूत शरीर में अनुप्रवेश करके दुख का अनुभव करूं और फिर उसमें अनुप्रवेश करना संभव नहीं है सत्यमें नुक्त सैदी स्वैवा विकृतन ना रूपेणु्रवेश प्रवेश दुखम अन्वेय संकल्प न तेन कथम तरी अने जीवनात्मनावेशे वचनात् समाधान ठीक है यदि वह ऐसा संकल्प करता कि अपने अविकृत रूप से ही अनुप्रवेश करूं और दुख का अनुभव करूं तब तो ऐसा करना ठीक नहीं था किंतु ऐसी बात है नहीं तो फिर क्या है इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करूं ऐसा वचन होने के कारण उसका साक्षात प्रवेश सिद्ध नहीं होता जीवो ही नाम देवता या आभाष भूत मात्रा बुद्ध्यादिभूतमा संसर्गजनित आदर्श इव प्रवि पुष प्रतिबिंबो जलादीस्वी चूरियादीनाचित्याशक्तिम्लाता बुद्ध्यादतन भाषो दवतास्वरूप विवेकाग्रहण निवत्ता सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि इनेकल प्रत्ययेतु दीव तो उदेवता का आभासमात्र है जो दर्पण में प्रविष्ट हुए पुरुष के प्रतिबिंब के समान तथा जल आदि में प्रविष्ट हुए सूर्य के आभास के समान बुद्धि आदि भूत मात्राओं के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है अचिंत्य एवं अनंत शक्ति से युक्त उस देवता का बुद्धि आदि से संबंध रूप जो आभास है वही उस देवता के स्वरूप का विवेक ग्रहण न करने के कारण सुखे दुखी मूढ़ इत्यादि अनेकों विकल्पों की प्रतीति का कारण होता है छाया छायामात्रण जीवरूपेण प्रवेशवादता न दैहक स्वतः संबद्धते छाया मात्रेनानु सुखदुखाद्यद आदर्शोदकाश छायामात्रेषा आदर्शोदका दोषर्न संबध्य तवदेता सूर्यो सर्वलोकस्य यलोक चक्षुर् लिप्यते चाक्षुश्वाद एकस्तथ था सर्वभूता न लिप्यते आकाश व आकाशवत नित्य इति काठ के ध्याती व लीला च वे चाजस्नेयके छाया मात्र जीव रूप से अनुप्रविष्ट होने के कारण वह देवता स्वयं देख के सुख दुखादि से संबंध नहीं होता जिस प्रकार दर्पण और जल आदि में छाया मात्र से अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण और जल आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते उसी प्रकार वह देवता भी निर्लिप्त रहता है जिस प्रकार संपूर्ण लोक का रूप सूर्य चक्षु संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अंतरात्मा लौकिक दुखों से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है तथा वह आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त एवं नित्य है इस प्रकार कठोपनिषद में तथा मानव ध्यान करता है मानो चेष्टा करता है इस प्रकार बिहार को उपनित में भी कहा है ननुछाया छाया जीव मृष्व प्राप्त प्राप्तस्तथा परलोक परलोके हलोकादि चंका यदि दीव छाया मात्र ही है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है तथा उसके परलोक इहलोक आदि भी मिथ्या ही ठहरते हैं नोष सदात्मना सर्वंच नाम रूपादि सदात्म सत्यवाभ्युपगमानिदात्म सत्यम विकार जात स्वनतमेंवस्वत्वतमे वाचारंभण विकारो नाम धेयम् तथा जीवोपीति धेयवादा रूपो हि बलिरी न्याय प्रसिद्धि अतः सदात्मना च सर्व्यवहाराणव साली न कस्िद्दोषातायुक्त सड़क यथेतरेतर विरुद्ध विरुद्धद्वतवादा स्वबुद्धिविका अतत्वनिष्ठा शक्य वक्तुम् समाधान ऐसा दोष नहीं है क्योंकि सत्सवरूप से उसका सत्यत्व स्वीकार किया गया है सारा नाम रूपादि विकार जात सत्स्वरूप से ही सत्य है स्वयं तो वह मिथ्या ही है क्योंकि विकार तो केवल कहने के लिए नाम मात्र है ऐसा कहा जा चुका है ऐसा ही जीव भी है जैसा यक्ष वैसी ही बलि यह न्याय प्रसिद्धि है अतः सत्स्वरूप से संपूर्ण व्यवहार और सारे विकारों की सत्यता है तथा सत्य पृथक मानने पर उनका मिथ्यात्व है इस प्रकार तारके तार्किकों द्वारा इस विषय में किसी दोष का प्रसंग नहीं उपस्थित किया जा सकता जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से विरुद्ध द्वैतवाद अपने ही बुद्धि के विकल्प मात्र और अतत्वनिष्ठ है सैम तेसरो देवता अनुप्रवेश स्वात्मावस्थे बीजभूते अव्याकृते नाम रूपे व्याकरवाणी तीक्षित्व इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर और इस प्रकार ईक्षण कर कि मैं अपने स्वरूप में स्थित अभ्याकृत नाम रूपों का व्याकरण करूं करूँ दाशा त्रिवृत्तम त्रिवृत्त मेकयिका करवाणी त्रिसे देवते माँ तिस्सरो देवता अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकोत्त और उनमें से एक एक देवता को त्रिवित त्रिवित करूं ऐसा विचार कर उस इस देवता ने इस जीवात्म रूप से ही उन तीन देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम रूप का व्याख्यान किया तासा चंतण देवता नाम एक त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम करवाणी एक, एक, एक प्राधान्य द्वोर्द्वो गुणा भाव्यता ही रज्ज्वैकमेव सिया विस्तृण पृथक् पृथक् वृत्कण तेजोपन्ना पृथ्नाभ सैत्तेज इदीमा आपून मदि चति चृथंगना प्रत्ययलाभ दीवता व्यवहार से प्रसिद्धि प्रयोजन सिया और इन तीनों देवताओं में से एक एक को त्रिवित त्रिवित करूं, एक एक देवता के त्रिवृत्करण में एक एक की प्रधानता और दो दो की घोरता रहती है नहीं तो तीन लड़वाली रस्सी के समान एक ही त्रिवित करण होता तीनों देवताओं का पृथक पृथक त्रिवृत्करण नहीं होता इस प्रकार ही तेज अप और अन्न को यह तेज है यह जल है यह अन्न है ऐसे पृथक पृथक नाम और प्रती को प्राप्ति हो सकती है और पृथक पृथक नाम तथा प्रतीति की प्राप्ति होने पर ही देवताओं के सम्यक व्यवहार की सिद्धिूप प्रयोजन की पूर्ति हो सकती है इस प्रकार एवं एविछि सेव ते तेमा स्तिसो देवताल नथोक्तेन जीवेन सूर्यबिंबद प्रवेश बैराज पिंडम प्रथम देवादीना च पिंडानुप्रवेश यथा संकल्प मेव नाम रूपे व्याकरो दशो नामा यदम रूप इति इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता ने इन तीनों देवताओं में इस उपरयुक्त जीव रूप से ही सूर्य सूर्यबिंब के समान भीतर प्रवेश कर अर्थात पहले विराट पिंड में और उसके पश्चात पिंडों में अनुप्रवेश कर अपने संकल्प के अनुसार ही नाम रूपों का व्याकरण किया अर्थात यह पदार्थ इस नाम वाला और इस रूप वाला है इस प्रकार पदार्थों का व्यक्तिकरण किया तासा त्रिवृत्तम त्रिवृत्तमे कई कामा करो दथा तु तो खो सौमे माति देवता स्त्रिवृत्तिविदे कई का भवती तन्मे विजानी ही थी उस देवता ने उनमें से प्रत्येक को त्रिवृत्त त्रिवृत्त किया हे सौम्य धि प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक है, वह मेरे द्वारा जाना। जानस च देताधन ऋवृत्त िवृत्तमेकैका अकोत्तवती देता ठतता पिंडा नामभ्या तेजो बन्नमय यहां बहिरी पिंडेभ्य धो दिवृत्तिवृद खा भवती तनमें मम निगत बिजाली ही विस्पृष्ट विस्पृष्टम एवं धार्योदाह उस देवता ने उन देवताओं में से एक एक को गुण प्रधान भाव से त्रिवित त्रिवृत्त किया अभी नाम रूप से व्यक्त हुए देवता आदि पिंडों के तेज अप और अन्य रूप से त्रिविधत्व की बात अलग रहे इन पिंडों से बाहर भी ये तीनों देवता एक एक करके किस प्रकार त्रिवृत्त त्रिवृत्त है सो मेरे कथन द्वारा जान उदाहरण द्वारा अर्थ उदाह अचित्र समझलेोपनषदाध्याय तृतीय खंडभाष्यम संपूर्ण